ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय देश उपासना भगवत समर्पण जो लोग का इष्टतम हो तथा जो अपनी अति प्रिय वस्तु हो उसे मुझे निवेदित करो उसका फल अनंत होता है यद्य दृष्टतम हम के यति प्रियमात्मनः तत्न्द य मह्यम तदानंत कल्पते हम प्रभु से प्राप्त वस्तुओं द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं हम पुष्प की सृष्टि नहीं करते न ही अग्नि की वे हमारे पास आती हैं और जिस प्रकार हम इनका उपयोग करते हैं उसी से अंतर पड़ता है जो कुछ प्राप्त होता है उसे भक्त भगवान को समर्पित करता है और रोचक बात यह है कि ऐसा करने से उसका हृदय विशाल होता है भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तु उन्हें ही अर्पित करने से तुम्हें स्वयं पवित्रता का बोध होता है तथा तुम्हारी आत्मा का विकास होता है इसके द्वारा आत्मा परमात्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों को अधिक मात्रा में आत्मसात कर पाती है जितना अधिक उन वस्तुओं को अपना समझोगे तुम्हारी आत्मा उतनी ही संकीर्ण तथा अज्ञानावृत्त होगी तुम्हें प्राप्त भोजन नई पोशाक वस्त्र मोटर कार आदि कोई भी वस्तु प्रभु को अर्पित की जा सकती है उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम मन ही मन उसे प्रभु को समर्पित करो उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करो और सावधानी के साथ उसका उपयोग करो इससे चित्त शुद्ध और उदात्त होता है भगवान सर्वोत्तम पावन करता है उनसे संबंधित सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं पावन वस्तुओं के साथ व्यवहार करने से हम भी पवित्र होते हैं हमारे आश्रमों में हमारे निमंत्रण पत्र हमारे प्रकाशनों आदि की प्रथम प्रति मंदिर में भेजी जाती है परमात्मा को समर्पित करने के बाद ही उनका वितरण होता है यह एक अच्छा रिवाज है जिसे तुम अपने घर में भी सभी क्रय की गई वस्तुओं के साथ जोड़ सकते हो कर्म अपने आप में बड़ा ना भी हो लेकिन जब इस तरह के सैकड़ों कर्म परमात्मा के प्रति इस तरह के छोटे छोटे समर्पण किए जाते हैं तो कुछ वर्षों बाद इनका सम्मिलित प्रयास प्रभाव सचमुच महान होता है क्रमशः शरणागति और अनाशक्ति का एक भाव हमारे साथ स्थायी रूप से बना रह जाएगा वस्तुतः इसके अतिरिक्त उसे पाने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं है शरणागति व पवित्रता अचानक प्राप्त नहीं होता वे सैकड़ों छोटे छोटे कर्मों के संयुक्त परिणाम स्वरूप होते हैं भक्ति संप्रदायों में विशेषकर वैष्णव में संतों एवं निर्धनों की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है सेवा का आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है परमात्मा को सब कुछ समर्पित करने के बाद उसका स्वयं उपयोग करना बहुत अच्छा है वह हमें परमात्मा में संयुक्त करता है लेकिन तुम्हारी निष्ठा ईमानदारी का मापदंड क्या है यह कैसे जानोगे कि तुम परमात्मा के लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो त्याग की तुम्हारी तत्परता ही एकमात्र मापदंड है तुम्हें परमात्मा के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर होना चाहिए त्याग की भावना के विकास का सर्वश्रेष्ठ से उपाय सेवा है सेवा में स्वाभाविक ही कुछ मात्रा में त्याग भीत रहता है यदि कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो अपने भोजन का कुछ हिस्सा उसे दो यदि कोई निर्धन व्यक्ति आए तो अपने धन में से कुछ अंश उसे दो इसी तरह तुम्हें अपने समय शक्ति और सुख इत्यादि का रोगी अज्ञानी अथवा दुखी व्यक्ति के लिए तथा त्याग करना होगा प्रत्येक को भगवान का एक मंदिर समझो मानव सेवा कर तुम भगवान की सेवा कर रहे हो स्वामी विवेकानंद के सेवा दर्शन के पीछे यही महान आदर्श या निर्धन और भूखे व्यक्ति के अध्यात्म की बात करने से कोई लाभ नहीं उसे पहले अन्न प्रदान करो भगवर आराधना की यही विधि है पुष्प धूपादि अर्पित करना भी आराधना की एकमात्र विधि नहीं है हमें एक समन्वयात्मक दृष्टि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए हमारे सीमित अस्तित्व सीमित चेतना सीमित आनंदों के आधार के रूप में उनके पीछे एक अखंड अनंत सत्ता है जो प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो रही है अभिव्यक्त हो रही है इस सत्ता के प्रति सर्वस्व समर्पित करना सर्वोत्कृष्ट उपासना है यदि हम इस उपासना को कर सकें तो केवल निम्नतर उपासनाओं से ही संतोष क्यों करें उपासना अथवा मानसिक पूजा भगवान को भौतिक वस्तुओं से पूजा के अतिरिक्त एक दूसरी मानसिक पूजा भी है जो वस्तुतः उच्चतर प्रकार की पूजा है संस्कृत भाषा में यह उपासना कहलाती है जिसका शाब्दिक अर्थ इष्ट के निकट बैठना है व्यवहार में उसका रूप है भगवान का ध्यान या चिंतन इस प्रकार की मानसिक उपासना वेदांत के द्वैत तथा विशिष्टा द्वैत संप्रदायों की प्रमुख साधना है ये दर्शन प्रणालियां भगवान और आत्मा की पृथक पृथक सत्ता मानती है उपासक इन दोनों के बीच घनिष्ठता की विभिन्न मात्रा में संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता है लेकिन दोनों का पार्थक्य कभी समाप्त नहीं होता प्रारंभ में भक्त दास और भगवान स्वामी रहते हैं उच्च अवस्थाओं में भक्त आत्मा और भगवान सभी आत्माओं की आत्मा के रूप में रहते हैं इस भाव का उपयोग अद्वैतवाद की साधना की एक सीढ़ी के रूप में किया जा सकता है जिनका स्वाभाविक झुकाव निराकार ईश्वर की ओर है उनके लिए प्रारंभ में ब्रह्म या परमात्मा की सागर के रूप में तथा जीव की लहर के रूप में धारणा करना लाभदायक होगा जीव का परमात्मा से पृथक अहम है लेकिन वस्तुता व व्यस्थ सत्ता समस्त सत्ता के संदर्भ में ही विद्यमान है सदा लहर का चिंतन करने के बदले सागर का ध्यान किया जा सकता है लहर जल तत्व से अभिन्न है उसका सागर नामक विशाल जलराशि तथा लहर नामक क्षुद्र इकाई के साथ एक है आध्यात्मिक पद पर प्रगति करने पर साधक यह अनुभव करने में समर्थ होता है कि जल ही सत्य है लहरें असत्य हैं व्यष्टि और समष्टि का विराट और जीव का अंतर समाप्त हो जाता है और असीम अनंत एक मेवा द्वितीय ही अवशिष्ट रहता है लेकिन अधिकांश लोगों के लिए इसकी अनुभूति करना बहुत कठिन होता है तथा उन्हें ध्यान के लिए कुछ प्रतीकों की आवश्यकता होती है जिनकी वे उपासना कर सकें उनके अभाव में उनका मन भटकता रहता है एकाग्रता की सुविधा के लिए कुछ पवित्र वस्तुओं को चुना गया है ऐसी प्रतीकोपासना सगुण ईश्वर के भक्तों तथा निर्गुण निराकार ईश्वर के उन उपासकों में भी प्रचलित है जो भगवान का प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि प्रतीक के माध्यम से ध्यान करते हैं ईश्वर का निरूपण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण के रूप में किया गया है अतः एक प्रकार से किसी भी वस्तु को उसके प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है लेकिन अनादिकाल से विश्व के विभिन्न धर्मों के कुछ प्रतीकों को विशेष रूप से पवित्र मानकर स्वीकार किया है विराट शक्ति के उच्च प्रकाश और तेज के स्रोत के रूप में सूर्य ईश्वर का एक अच्छा प्रतीक है और सूर्योपासना सारे विश्व में काफ़ी प्रचलित थी हिंदू और पारसी अग्नि की ईश्वर के प्रतीक के रूप में उपासना करते हैं वेदों में अग्नि को लोक में निवास करने वाला एक अमर देवता तथा देवताओं का मुख कहा गया है जिसके माध्यम से अन्य सभी देवता आहूतियाँ प्राप्त करते हैं लेकिन हमें सदा याद रखना चाहिए कि प्रत्येक भगवान नहीं है प्रतीक भगवान नहीं है हमें अपने ध्यान में मात्र अग्नि और सूर्य के परे उस अनंत ज्योति को प्राप्त करना चाहिए जिसके ये प्रतीक अभिव्यक्तियां मात्र हैं श्री रामकृष्ण के महानतम शिष्यों में से एक स्वामी ब्रह्मानंद का कथन है लोगों की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाओं में होती है विभिन्न अभिरुचियों के अनुसार शास्त्रों ने भगवान को पाने के चार पृथक उपायों का वर्णन किया है अनुष्ठानिक पूजा अर्थात प्रतीक अथवा प्रतिमा में भगवान की पूजा करना एक उपाय है प्रार्थना और जप के माध्यम से भगवान की पूजा उपासना करना उच्चतर विधि है साधक इष्ट के ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करता है यह उनसे प्रार्थना करता है और जप करता है इससे भी उच्चतर है ध्यान अर्थात परमात्मा के प्रति चित्त का निर्वच्छिन्न प्रवाह इस उपासना के समय व्यक्ति अपने इष्ट के जीवंत सानिध्य में डूबा रहता है जहाँ न प्रार्थना है न जप लेकिन द्वैत बोध बना रहता है इष्ट है और मैं भी हूँ लेकिन आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का चिंतन ब्रह्म का सतत अनुभव उसकी सत्ता का नित्य ज्ञान ऐसी उच्चतम साधना है जिसमें तत्काल परमात्मा की साक्षात अनुभूति होती है यह सर्वव्यापी सत्ता का साक्षात अनुभव है साधक इन भावनाओं से गुजरता है व्यक्ति को जहाँ वह है वहीं से प्रारंभ करना चाहिए संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है उत्तमों ब्रह्म सद्भाव ध्यान स्तुति जपोधमो भावो पूजा धमा धमा अर्थात ब्रह्म सद्भाव सर्वोत्तम है ध्यान मध्यम श्रेणी का है स्तुति जपादि अथम है तथा पूजा निष्कृष्टतम है एक दूसरा श्लोक निम्न प्रकार है प्रथमा प्रतिमा पूजा जपस्त्रोत्रादि मध्यमा उत्तमा मानसी पूजा सोहम पूजो पूजोत्तमोत्तमा प्रतिमा पूजा प्रथम सीढ़ी है जब स्तोत्रादि उससे श्रेष्ठतर है इससे भी अच्छा ध्यान अथवा मानसिक पूजा है और मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति सर्वोत्कृष्ट एक अन्य श्लोक में कहा गया है ब्रिजो का देवता अग्नि होता है योगी परमात्मा के अपने अंतरात्मा के रूप में उपासना करते हैं मूढ़ उनकी पूजा प्रतिमा में करते हैं तथा समदर्शी ज्ञानी उनका दर्शन सर्वत्र कहते हैं